राजा लाल यह बात भैया तेली भैया इन ते ना तू कह रहे हो, भाईया, भाईया। है कह रहे हो है। भाई जानो जरूर पर तो फिर अब तेली क्या खेल ले जो भैया अरा भले चलो जा भैया तेरी एरा। इतना काम ना करो तेरे घोड़ा में तो मैं ले जा सकू पर आज राजा बुद्ध के पास जाऊंगा और जरूर जाऊंग बंधाए दो उन्हें पूरी धीरे सवार बाबू मंत्री रह बतराय को भेज रहे हो मांसखान घोड़ा मांस घोड़ा जो तेरह है याई के लिए। अच्छा। अब नल बोलो चो भैया एक काम करे आगे गयो रे ये राजा बुद्ध जो कौन सो जो जाएगी भी बढ़िया और भी बढ़िया।, ये और भी बढ़िया है तो राजा ने मंत्री समझाया ऐसे ना क्यों करे भैया नल के भनकार पड़ गई हो, नल कह लगे हो अरे भैया का बतरा रो ये मंत्री महाराज कछु न रो <laughs> हर जाड़ा वाल खे रहे हो करके करो भैया तू मांसाने घोड़ा कैसे मांग रो है? अरे, तो तो तो अरे भैया मैंने ना देखो मांस खाने घोड़ा एक तो मेरे ढंग घोड़ा हो जाए में नरबर अरे छुड़ आने का जा नहीं है सो घोड़ा मुंगल में ज्वास घोड़ा दे दे अब तो राजा बुध भी कुछ नाराज नगे नेरी भी पता में कोई संगी बहुत कही है पर माने तेरे तरह का लकी बनी है कि रंगी गई है रही है तो तेरे लिए मैं और घोड़ा घोड़ा दे मेरे पास एक प्रकार के हैं ले। पर तू अब मांस खाने को नाम हाथ जमावे से भूरा धरती में लग जा धरती में लग जा हाथ नल के भी लगे भैया जो हाथ से घोड़ा धरती में नल जाए भजन ले जाएगा वो बजन ले जाएगा। ये पता नहीं अवतार हो, हो वा के हाथ घोड़ा सहन नहीं कर सकता और तो फिर सेठ बोलो मंत्री मांझा राजा वाई ये राजा भैया अब नल के लोगों का बना मानो वाइए राजा की सेठ कह रहे हो चोको भैया के राजी भाई Abraja na la toh chala ta pichari, Raja na la tohi chala tu pichari, udhar a mandri chali chhai kete. नल के हाथ मेरी खोल खोल राजा बुध और मंत्री दोनों दोनों घोड़ा आदमी खानो मांस खानो घोड़ा है या परदेशी खाबे को तुम ऊपर चढ़े ऊपर चढ़ चल चलो भैया तारी, तारी, तारी खुल तैयारी कैसे कर, कर रो अरे तारो तोरी लभी तर करो बाई के मेरे हट जा भाई बेने पलक पलक रे नींद तू मेरी बात माने तो सिदो बाग। तू सिदोसिया सारो दे के भाई रहो। अरे बात है जाके दूर के दूर भैया बात तू हो, पे कमान तेरी बाह जब घोड़ा नल पे टूट राजा मन में पन्द करो घोड़ा नहीं मानेगा नहीं मानेगा लियो बजूर जब बांध छोड़वे की तैयारी करी तो एकदम ते दुर्गे आई कैसे आई भैया साहब, दुर्गे देख रही है नल, नल बेटा कहा कर रहे तू अरे तू आये गयी का जी महारानी जै गेह रही जय जयकार कैसे हेरा कैसे हो रही जै? हतारी बाज बा एक बात और सुनो क्या अरे वो छेपे रो कतना धन की गर्मी नग नगर होए नी को बा तो एकदम घोड़ा बुझाना है क्या है? है तो नले। नल देख रो गोड़ा है, गोड़ा देख घोड़ा घोड़ा घोड़ा घोड़ा भैया भैया के आज उनकी धारा बंदगी की और और राजा आके छाड़ो कि मिल रहे हो नार पे नार धर के। अरे तूने बहुत हो मेरे और क्या? क्यों अरे दुबक के चूमो तय there बता लग गई कि नल तो जो का पिंगल में आ लियो मैं पिंगल में आयो कह पतो लगे तो बुद्ध ने मुझे के या बंद जो का मकान में तो भैया आज मेरो तेरो मिल गय देवन बारो ही घोड़ा जन ही सन दया लगाए अरा के तो मंत्री बोता तेरे नहीं घोड़ा तो कहा जाए भैया नेक्स्ट के तो ने देख रहे हो हो और जो का नल के मिल रहे हो है। है? राजा जाके गजब बुध अरे ओ मंत्री तेने मरवा देख काम कर दी है हमारी यह मान समझ समझे क्यों ये मानस मत समझे महाराज काल धरती को देवदार। देवदार। देवदार। देवदार। घोड़ा के बतरा अरे भैया घोड़ा एक काम कर तू अब ते नीचे कु और मेरो जीन है घोड़ा को वाय बेग राजा मंग का आ, मंगा मंगो या घोड़ा पर जीन धर के आयो आज जीन कहा तो जीन बड़ो जीन आ, और है राजा खा काम जीन तो छिपा दियो कहां के वाई में, वाई में बड़ा में भीतर बंद कर दियो क्यों उसमें नग मोती और हीरा जड़े हुए थे और नकली जीन ला के घोड़ा पे धरती हो अब राजा नल के जींद नहीं है मेरा संदेश अरे बाबरे तू कहा समझे मेरी बात तो नहीं अरे पोल तेरी साई हो भर नजर जब चाहे जीन जीन के के ऊपर खेलतो बैठो बैठो है मारी फंकार और भैया के के रे तो तेरो पर तू एक काम करे ला तुम का राजा बुद्ध गये राजा ने बासिक बोनेल सीडामल पहचान के बहुत जीन धरे हम पर, हम पर चला नहीं तो साहब नल करो हर भाई जी ने जब जोर ही आयो बासिक नागा खेल तो ही पाए हो ने बड़ी बड़ी कोशिश करी है ले जाएगी ले जाना घोड़ा जान तो अरे जब जाओ और कहते मटोल नलबाज से आयो आयो पाए के घोड़ा पे जीन ने जवायो अब राजा नल ने बुध को सुनायो सुना भैया देख राजा बुध एक काम करे मेरे घोड़ा के पामन ने पुजवाए तेरी रानी पे जब घूरा जाएगा नहीं बेसिन ना जाएगा और क्या? अगले पाम पूजवे को अधिकार तो भंगी कुएं पिछले पामन तो पिछ के है। तो पीछे ही मारे बुध ने हामी फल लाई और गयो महलन में आए नारोजा बैठी पाई बुध सहज सहजा रानी बोला महाराज एक काम कर झंझट रुक गए हो क्या रुक गए हो वो तो मंस खानो घोड़ा बस में कर लियो और क्या कर लियो महाराज वो लखिया बन रहे हो है तू घोड़ा के तामन ने पूछ रहे नहीं चक्कर पड़ गया और क्या रानी बुध तैयार लगवा दई दई तनवा है देगी। देगी और पिछले पाम से जाने तो आ तो गई चलो रानी ने अब घोड़ा पे सरा रह गये और, और चलबे की तैयारी कर रहे हो तो चल चल घोड़ा बग दिया राजा नल को घोड़ा नहीं दुआ सुनायो मैं मैं तो ये अरे तू तो बनकू और के मैं छोड़ी है भैया मैं समझ आ रो तू अरे पाम धरूंगो तेरे संग में रानी काम कर पहले रानी से धायो तो और कुलवारी माउ आए रहो नल को दरिया कुलबारे की जोरे तो वीरभरण ने जब हिंसा लगाई लगाई और हिंस कैसी लगाई भैया झूठी लाल बाद देख के एकदम से खाओ लारी आई और देख रही है ओ भगवान ये काम है आज तो मेरे पति है देव सारो घोड़ा काम में गये हो अब रो बल गयो काम हमारो घोड़ा बल गयो बात है पर एक बार समझ में भीमकी भैया राजा न जवाब एक निको तो क्या तो तो भयो क्या होता है मुंशी जी andegaí la semana ra हो तो रही है क्या मामलो है तरा नहीं बतराई रोई रोई रो की जान गिरा सुनाई कैसे सुनाई रही है सुनाई रिस बतराई कैसे बतरा रही है कतेली के सुरला धरी के ध्यान अरे ते उठ गयो कोलवार परदेसीदे सुना री नाराज है और क्या कह रहे हो अरे बेह नारी बेसारी पड़ गई को के के साथ में मरनो, मरनो, के भाई भाई भाई भाई में मरनो मंजूर है सहारे होए आज हो है। देजा देजा तो है राजा बुध ने तैयारी करा दी कैसे करा दी